अब जाकर स्वाति को विक्रांत की बात समझ में आई अगर इस विदेशी के साथियों के पास और भी गनड्रोन हुए तो फिर निश्चित तौर पर वो लोग इसे विक्रांत और स्वाति के पीछे लगा देंगे और हो सकता है इसमें उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ जाए अभी ये जो एविडेंस है इससे इतना ही प्रूफ हो पाएगा कि हमने एवी का मर्डर नहीं किया है लेकिन पुलिस असली कातिल को पकड़ नहीं पाएगी विक्रांत ने कहा और क्या पता हम दोनों को अगर ये लोग मार दे तो भी पुलिस उनका कुछ नहीं कर पाएगी दूसरी बात अभी हमें ये नहीं पता है कि दुश्मन कौन है और वो कितना पावरफुल है क्या पता उसका कनेक्शन यहाँ की लोकल पुलिस के साथ भी हो विक्रांत ने संदेश जताते हुए कहा क्या पता अगर हम लोगों ने पुलिस को ये एविडेंस दिया तो उन्हें भी इसकी खबर लग जाए और फिर वो तुरंत हमारा भी मर्डर करवा दे तो फिर तो फिर क्या करोगी ये सब सुनकर स्वाति के होश उठ गए उसने अब हैरानी भरी निगाहो ऐ विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा फिर फिर अब हम क्या करेंगे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम खुले मैदान में घूम रहे हैं और दुश्मन गली में छुपा हुआ है वो बड़ी आसानी से हमें टारगेट कर रहा है विक्रांत ने अपना सिर खुजाते हुए कहा हमें किसी तरह से इस कमीने को पकड़कर बीच मैदान में लाना है और फिर साले को झटका देंगे अब होकर विक्रांत की तरफ देखने लगी लेकिन सर हम करेंगे क्या वो विदेशी मर चुका है और बाकी किसी को हम यहाँ जानते नहीं कोई मदद करने वाला भी नहीं ड्रोन का फुटेज भी हमारे होटल में लड़की। बड़ी गंभीरता से जवाब दिए अगर हम ये पता लगा लेर कि किसने किया है और उसे क्यों मारा गया है तो शायद हमारा काम बिल्कुल आसान हो सकता है उस थाई लड़की का क्या हुआ स्वाति ने अपना सिर हिलाते हुए कहा मुझे तो लग रहा है कि उस लड़की की दोस्ती कुछ गैंगस्टर टाइप के लोगों के साथ थी और फिर हो सकता है कि उन लोगों के आपस में कोई लड़ाई हुई रही होगी और फिर उन्हीं लोगों ने उसका मर्डर कर दिया होगा और फिर इन लोगों ने उस लड़की का इस्तेमाल हमें फंसाने के लिए किया हो नहीं ऐसा नहीं हो सकता विक्रांत ने तुरंत ही जवाब दिया मैं ऐसे लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूँ अगर इन लोगों को उस लड़की का मर्डर करना भी होता तो वो ये काम बड़ी शांति से करते वो लोग इस मामले को किसी भी हालत में बाहर नहीं आने देते चुपचाप मर्डर करके निकल जाते तो फिर ये लड़की इसका क्या कनेक्शन हो सकता है स्वाति को सोचते हुए सवाल किया मुझे नहीं पता विक्रांत ने तुरंत ही जवाब दिया लेकिन उस थाईलैंड वाली लड़की का कुछ न कुछ कनेक्शन जरूर है एक बार हमें उस लड़की के बैकग्राउंड का पता चल जाए तो फिर चीजें थोड़ी समझ में आएंगी और फिर हो सकता है कि हमें इस विदेशी आदमी के साथियों के बारे में भी कुछ पता चल सके इसके बाद स्वाति ने चिंतित होते हुए कहा, सर आपने खुद कहा था ना कि वो जो ड्रोन था वो अमेरिकन मिलिट्री द्वारा इस्तेमाल किया जाता है इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि हम लोग अमेरिकन स्पाई के साथ भिड़ रहे हैं और सर अगर हम लोग अमेरिका की खुफिया एजेंसी से भिड़ेंगे तो हम लोगों को काफी प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है अब मुझे ये नहीं पता कि हम लोग प्रॉब्लम में पड़ेंगे या नहीं विक्रांति को सोचते हुए लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि हर गलत काम करने को करने वाला गलत होता है फिर चाहे वो कोई भी हो और मेरा भी एक सिद्धांत है मेरे साथ जो गलत करता है मैं उसे नहीं छोड़ता फिर चाहे वो कोई नॉर्मल इंसान हो कोई ग्रुप हो या फिर अमेरिका की खुफिया एजेंसी ही क्यों न हो चाहे जो हो जिसने भी मुझे फंसाने की कोशिश की है मैं उसे सबक से का ही रहूंगा सर आप प्लीज जोश मताओ ठंडे दिमाग से सोचो आपको पता भी है कि आप अमेरिका की खुफिया एजेंसी दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसी में आती स्वाति ने अपनी बुआएं टेडी करते हुए विक्रांत को समझाने की कोशिश की और फिर उस विदेशी आदमी का फोन और ड्रोन का रिमोट लेकर इसे चेक करने लगी ताकि वो इसमें से उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सके लेकिन स्वाति काफी बार कोशिश करने के बाद भी ना तो फोन को खोल पाई और ना ही ड्रोन के रिमोट में से कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकी क्योंकि ये दोनों इनक्रिप्टेड थे और कोई दूसरा आदमी उसे खोल नहीं सकता था देखो ड्रोन के वीडियो में सिर्फ तभी से वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू हुई है जब हम वहां पहुंचे थे लेकिन उससे पहले उससे पहले क्या हुआ उसका रिकॉर्ड क्यों नहीं है विक्रांत ने कहा ड्रोन ने पहले का फुटेज क्यों नहीं रिकॉर्ड किया था वाली लड़की को हमारे कमरे में लेकर कौन आया था इसकी रिकॉर्डिंग क्यों नहीं हुई इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जो आदमी ड्रोन उड़ा रहा था यह सब उसी का किया हुआ है विक्रांत ने कहा मतलब जिस आदमी ने उस थाईलैंड वाली लड़की को हमारे कमरे में लाकर रखा था उसी ने उस लड़की का मर्डर भी किया था और वो ही इस गन ड्रोन को भी उड़ा रहा था लेकिन सर किसी लड़की को उठाकर होटल के किसी रूम में रखना मामूली बात थोड़ी ना है वो भी बिना कोई सबूत छोड़े सीसीटीवी कैमरे से बचते हुए आखिर कैसे किया उसने ये सर स्वाति ने अपनी आखे बड़ी करते हुए कहा पता नहीं हो सकता है की होटल में उसका कोई साथी पहले से ही रहा हो जो की उसकी मदद कर रहा था या फिर कोई ऐसा था जो कि होटल के बाहर से उसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा था सर अगर ऐसा है तो फिर हमें चिंता करने की क्या जरूरत है स्वाति ने कहा अगर आपका सोचना सही है और वाकई में वो विदेशी ही मर्डरर है तो इसका ये मतलब नहीं हो गया कि उसका कोई साथी नहीं है मतलब वो विदेशी अकेले ही गनड्रोन उड़ा रहा था और अकेले ही उसने ये सब किया और हाँ फिर तो गन ड्रोन भी एक ही होगा इस सिचुएशन में हमें अब पुलिस के पास जाकर सारा क्लियर कर देना चाहिए विक्रांत ने अपना सीरे लाया और फिर बोल पड़ा नहीं ऐसा नहीं है मुझे जो लग रहा है अगर उन लोगों ने हमें फ्रेम करने की कोशिश की है तो फिर इसके पीछे जरूर उनका कोई ना कोई मकसद है और मुझे जो लग रहा है वो ये है की ये लोग चाहते है की हम नैना को ढूंढे और अगर ऐसा है तो इसका मतलब साफ है नैना ने काफी सीरियस किया है और ये लोग खुद भी नैना की तलाश कर रहे है विक्रांत की आंखें बड़ी हो चुकी थी उसने कुछ सोचते हुए कहा नैना ने उस बार कुछ बड़ा कांड किया है। या चीज उसने गायब कर दी है और मुझे जो लग रहा है उन लोगों के और भी साथी है जो की नैना के इस किए का बदला हमसे भी ले रहे हमसे बदला लेने के पीछे उनका मकसद शायद यही है कि नैना उनके सामने आ जाए और अब हमें खुद की सेफ्टी और नैना की सेफ्टी दोनों के लिए इस केस की सच्चाई को सामने लाना होगा सच्चाई स्वाति ने चौंकते हुए कहा, लेकिन सर, मैं तो अब मर्डरर बन गई खून तो हो गया मेरे हाथ से मैं भला कैसे विक्रांत ने अपने होठों पर उंगली रखते हुए स्वाति को शांत रहने का इशारा किया और फिर आगे बोल पड़ा देखो मुझे लगता है की हम लोग जैसे नॉर्मल केस सोल्व करते है वैसे ही उस पर भी काम करने की जरूरत है और तब हो सकता है की हमें केस का क्रूशल पॉइंट भी मिल जाए लेकिन तुम थोड़ा शांत होकर और ठंडे दिमाग से काम करना फालतू घबराना नहीं क्रूशल पॉइंट स्वाति ने कंफ्यूज होते हुए कहा मतलब मतलब पॉइंट विक्रांत ने दो पल सोचने के बाद कहा, देखो हमने जो नैना का सीसीटीवी फुटेज देखा था उसमें वो शुरू शुरू में कितनी घबराई हुई नजर आ रही थी ना अब वो कैफे में बैठी थी उसने अपने हाथ गन मिले रखा था और उसकी कंडीशन देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा था कि वो किसी खास मिशन पर आई थी